श्री श्री श्री राम प्रभु राम कृष्णो प्रभो श्रीरामकृष्णो भक्तसह दक्षिणेशरे कालीम प्रथम प्रच्छेद दक्षिणेशरे फलहारिणीपूजा दिवसे भक्तसह मणिलाल त्रैलोक्यश्वास रामचट्टोपाध्याय बलराम राखाला अद जैष्ठमास कृष्णचतुर्दशी सावित्रीचतुर्दशी अमावस्या फलहारिणीपूज प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशर कालीरे स्व प्रकोष्ठे आसीनोस्त भक्ता दीक्षव सामया सोमवास आंगलप्जिकायाच तशीतरष्टादत जून मसल से चतु दिवस महाशय पूर्वेद्यु रविवासरे सगता तैं रात्र कायनी पूजा प्रेम सन्नाटम श्री प्रभु मतु पुता दंडा सन् वदसी व्रजस् कायनीगस्व मद्यतस्तमसी तत्तालो हरिबा ब्रह्मा द्वादशोपाला दस महाद्या मतरो दशातारा इदान के अह तारणीय श्री गायन अस्ति मात्रा चालपन अस्त प्रेमणा पूर्ण प्रमत्ता स्वकोष्ठ प्रत्यागम्य खट्टाषि रात्रो द्विपहर यव तस्जनिया कीर्तन प्रवर्त स्म सोमवारसरे बलरामस्थान्य भक्ता फलहारिणी पूजाम उपलक्ष्य त्रैलोक्याद उद्यान स्वाम सपरिवार पूर्वाँे नववादन श्री प्रभु सहायदन गंगाया वर्तुला उपर्मोदय सन्नीकृष्ट क्रीडाचल श्री प्रभु राखाड़ शि क्रोडेतवा राखा शयान श्री प्रभु कतिपय दिवसान राखालाक्षा गोपाल त्रैलोक्य पुरो वर्तमान मातर कालिका द्रष्टुमति अणुच छत्रम धारिय सह जाती श्री प्रभु राखाला हरे उत्तिष उत्तिषु आसीनोस्लोक्यो नमस्कार श्रीरामकृष्णोक्यं प्रति किं यात्राभ यो न जातो जा भोलोक्य आम यात्रा यात्राभनय सुु न संपादी श्रीरामकृष्णस्तावन न सैदी निश्चेत यहाम में प्रतिवर्ष सैचेद्यो यथोचित उत्तमं। यथो द्वार कियत्म विष्णुमंदर से पुरोहत श्रीयुक्त रामचट्टोपाध्याय सगता श्री प्रभु राम त्रैलोक्यम अवदम यात्राभिन नव यहां न भेजे सवधान भाव्यमी कितना समुित आसचट्टोपाध्याय महाशय तेन किंत सगे उक्त यहां नियम प्रतिवारं भवेत श्री राम भवरामकृष्ण बलरामं प्रति भोक्तव्यं भोक्त भोजनात भोजना किंचितित्व श्री प्रभु स्वावस्था विशे प्रति बहु बहुकमी वक्तुं प्रवृत्ता राखाल बलराम मास्टर महाशय रामला अनेचन भक्ता उपबा आसन्द्रामोदय प्रति कोप प्रभु श्रीरामकृष्ण मनुषेशु ईश्वर साक्षात्कार श्रीरामकृष्ण हाजरा हाजरा शिक्षा दत्ते लांते यानेन बलराम मंदर गच्छत मे पथि महाचिंता सुद्भूत अवोचं मातर्हाजरा कथयती नरेन्द्र से वराका कृते कथम अहमेतावोस्दिंता उज्झित बालांते कथ चिंत पूर्शयद य ईश्वर एवं मनुष्य जाता है विशुद्धाधारे स्पष्ट प्रकाशतेमनाम कथित संगे सती हाजरे अकुप्यम। अवदम दुष्ट मे चि विभ्रमोकारीन चिंतम तर वराको दोष स कथ जानीया नरेंद्र सहरामकृष्ण सेथम्स अहमेता जाथम साक्षात्कार अह सा साक्षात जपश्यं देहबुद्धिर्नास्तय कंचिध्वस्त इस पर सब मात्र स्पर्शमात्र बाह्य जानशून्य समजनी सामत अवदत्या भो मू पितरौ यद मल्लिक गृहे तथैवाभवत क्रमेण तदि दीक्षा व्याकुता प्रवर्धते स्म प्रणंचला अभुन तदा भोलानाथम अवदम मम चित कथम ज्यादा भो नरेन्द्रेक कायस्थ तस्य कृते वदत, एतत कारणं भारते स भोलानाथोंवत एक भारत भणित सीत नीचे तदनी सात्त्क विलसती सात्कर्शना तम समश्नुते एक तुत्व मम मनस शातिगछत मध्ये मध्ये नरेन्द्र दिदक्षुरह उपवेश क्रा